ब्लॉग की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है डॉक्टर महेश परिमल के स्वर में बेटियों को समर्पित एक कविता जिसका शीर्षक है कन्यादान। जाओ मैं नहीं मानता इसे क्योंकि मेरी बेटी कोई चीज नहीं जिसको दान में दे दू मैं बांधता हूँ तुम्हें एक पवित्र बंधन में पति के साथ मिलकर निभाना तुम मैं तुम्हें अलविदा नहीं कह रहा आज से तुम्हारे दो घर जब जी चाहे आना तुम जहाँ जा रही हो खूब प्यार बरसाना तुम सबको अपना बनाना तुम पर कभी भी पर कभी भी न मर मर के जीना न जी जी कर मरना तुम तुम शक्ति सब तुम जिंदगी को भरपूर जीना तुम न तुम बेचारी न अबला खुद को असहाय कभी न समझना तुम मैं दान नहीं कर रहा तुम्हें प्यार के एक और बंधन में बांध रहा हूँ उसे बखूबी निभाना तुम उसे बखूबी निभाना तुम